मुझे कुछ समझ नहीं आता है नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए बाहर ठंड में ही मर रहे हो मुझे तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता विक्रांत चुपचाप नैना की बात सुनता रहा और फिर उसको स्लीपिंग बैग समेत अपनी बाहों में जकड़ कर लेट गया उसने कांपते हुए आवाज में कहा ठंड है मुझे बहुत ठंड लग रही है भले ही विक्रांत ने नैना को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था लेकिन इस वक्त वो कोई अजीब हरकत नहीं कर रहा था इसलिए नैना को भी उससे कोई ऐतराज नहीं था अंत में दोनों एक दूसरे के चिपक कर आराम से सो गये सोए हुए न जाने कितना देर हुआ था कि अचानक से दोनों की नींद खुल उठी उन दोनों की नींद अचानक से किसी भयानक विस्फोट होने की वजह से खुल उठी ये विस्फोट इतना भयानक था की पूरा इलाका थर्रा उठा यहाँ तक के टेंट में भी कंपन होना शुरू हो गया विक्रांत चौंक उठा और फटाफट टेंट से निकलकर बाहर आ गया उसके साथ ही नैना भी फटाफट टेंट से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी अभी सवेरा होने में थोड़ा वक्त था लेकिन फिर भी सूरज के उगने का संकेत आना शुरू हो चुका था और जंगल में हल्का उजाला होने लगा था जैसे ही विक्रांत तो और नैना अपने टेंट से बाहर आए तुरंत ही उनके कानों में गोली चलने की भी आवाज सुनाई थी तड़ाक तड़ाक इस गोली की आवाज काफी अजीब थी क्यूँकी गोली काफी दूरी पर चलाई जा रही थी और इसकी गूंज पूरे जंगल में सुनाई पड़ रही थी ये गोली काफी दूरी पर चलाई गई थी लेकिन फिर भी पूरी वैली में इसकी आवाज सन्नाटे को चीटते हुए गूंज उठी विक्रांत तो नैना इधर उधर देखते हुए गोली की आवाज आने वाली दिशा को पहचानने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जैसे ही विक्रांत ने गोली की दिशा में देखना शुरू किया वो शॉक्ट रह गया उधर काफी दूरी पर काफी सारा धुआं उठता दिख रहा था जब इन लोगों ने ध्यान से उस दिशा की तरफ देखा तो एहसास हुआ की जहां से ये धुआं उठ रहा है वो जगह यहाँ से तकरीबन दो किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन वहां पर धुआं इतना भयानक उठ रहा था जैसे मानो वहा कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो शायद वहीं पर अभी ब्लास्ट भी हुआ है उसी का धुआं है। विक्रांत ने उस धुए की तरफ देखते हुए कहा हम्म, चलो चलकर देखते। नरनवी विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा इसके बाद ये दोनों उस दिशा में चल पड़े जहाँ से ये धुआं उठता हुआ दिख रहा था जैसे ही लोग आगे बढ़ने लगे वहां से गोलियों की आवाज आनी बंद हो गई थी और जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया था अब हल्का हल्का उजाला भी हो चुका था ऐसे में विक्रांत चाह रहा था कि वो अपने कुलर की मदद से वहाँ का नजारा देख ले। लेकिन चूंकि जंगल बहुत घना था तो कुछ भी देखना संभव नहीं था वहाँ की तरफ बढ़ते हुए ही विक्रांत उस धमाके की वजह का भी अनुमान लगाया जा रहा था उसे लग रहा था कि जहाँ तक है ये धमाका मकबरे के चोरों के द्वारा ही किया गया होगा वो लोग गोल्डन पिलर की तलाश में धमाका कर रहे होंगे हो सकता है की उन्हें कहीं से क्लू मिला हो की गोल्डन पिलर को जमीन के भीतर कहीं गाड़ के रखा गया हो इसीलिए वो लोग डायनामाइट से धमाका करके उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और गोली के आवाजीष मुखर्जी और वर्ली ब्रांच की पुलिस टीम तो नहीं पहुंच गई है है हो सकता है कि की टीम के साथ मकबरे के चोरों का मुठभेड़ हो रहा हो और उसी मुठभेड़ में किसी तरफ से गोली चली हो और कहीं ये धमाका आकाश कोड मिलने का नतीजा तो नहीं है अचानक से ये भी विक्रांत के दिमाग में आया दिमाग में हजारों तरह के सवाल के साथ ही विक्रांत और नैना फटाफट चलते हुए उस दिशा की तरफ बढ़े जा रहे थे अभी भी वहां से काफी मात्रा में धुआं उठता हुआ दिख रहा था धुएं के कारण उस जगह से आगे आने वाला स्थान भी नजर नहीं आ रहा था हालांकि इन दोनों को वो स्थान अच्छे से याद हो गया था जहाँ से यह धुआं उठ रहा था ये जगह नदी के ठीक बगल में ही थी जो कि अब महज दो सौ से तीन सौ मीटर की ही दूरी पर रह गई थी ऐसे में विक्रांत और नैना अब बड़ी सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे थोड़ी दूर तक आगे बढ़ने के बाद इन लोगों को रास्ते में एक कटा हुआ हाथ मिला इसे देखकर नैना और विक्रांत का मन बिदक उठा देखने में ऐसा लग रहा था कि ये हाथ अभी थोड़ी देर पहले ही किसी के शरीर से अलग हुआ है। शायद किसी जानवर ने काट खाया था या किसी पत्थर से कुछ अलग हुआ था कुछ भी कहना मुश्किल था इस हाथ में घड़ी लगी हुई थी और फुल स्लीव की शर्ट भी पहना हुआ था ओह, कहीं ये, हे भगवान अचानक से विक्रांत के दिमाग में कुछ आया कहीं ये हाथ उस बम धमाके की वजह से तो नहीं कटा है ओ मतलब वो बम धमाका इंसानों को मारने के लिए नहीं किया गया था हे भगवान ने, ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा अभी ये दोनों इस सदमे से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक से किसी के बोलने की आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ी ओए, वहीं रुक जाओ रोना या चिल्लाना नहीं है अभी ये आवाज बंद नहीं हुई थी कि अचानक से एक और आवाज सुनाई पड़ी गुरुजी, गुरुजी, मुझे मरना नहीं है गुरु तभी इन आदमी ने थोड़े कड़क शब्दों में ऑर्डर देते हुए कहा बकवास बंद कर और जल्दी करो ये आदमी शायद यहाँ पर सभी का लीडर था तुम तुम और तुम जल्दी जाकर वहां देखो कोई बचा तो नहीं है और हाँ वो बुढ़ा किसी कीमत पर बचकर नहीं जाना चाहिए उस आदमी के ये शब्द सुनकर विक्रांत तो और नैना एक दूसरे की तरफ घबराई हुई नजरों से देखने लगे और फिर बड़ी सावधानी से कुछ मीटर और आगे बढ़कर वहाँ का नजारा देखने की कोशिश करने लग गए गुरुजी पुलिस ये ये तो बहुत खतरा पैदा कर सकता है मुझे लग रहा है की पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया है और अभी थोड़ी देर में ही पूरी घाटी पुलिस फोर्स से भर जाएगी गुरु हमें अब यहाँ ऐसी भागाना चाहिए वरना अगर यहाँ पुलिस ने हमें घेर लिया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे आदमी ने कहा बकवास बंद करो मैंने कहा ना? फिर से उस लीडर ने चिल्लाते हुए कहा शायद इसी को बाकी के लोग गुरुजी कहकर पुकार रहे थे उसके बाद ये लोग आपस में कुछ बातें करने लग गए इस मौके का फायदा उठाकर विक्रांत और नैना धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस जगह के पास पहुंच गए जहाँ पर अभी धमाका हुआ था ये नदी का किनारा ही था और जहाँ पर धमाका हुआ था वहाँ काफी गहरा गड्ढा भी हो गया था वहां का नजारा तो और भयावह था दरअसल उस गड्ढे में कई सारी लाशें पड़ी हुई थी और ये नॉर्मल लाश नहीं थी बल्कि विस्फोट की वजह से डेड बॉडी का चिचड़ा उड़ गया था किसी का हाथ गायब था तो किसी का मुंह ही गायब हो रखा था इतनी क्षत विक्षत लाश तो शायद ही विक्रांत ने कभी देखा रहा होगा इन लाशों के साथ ही वहां पर पांच छह जिंदा लोग भी नजर आ रहे थे लेकिन सभी के हाथ पैर बंधे हुए थे और इनके शरीर पर जलने के निशान भी दिख रहा था इनके कपड़े भी फटे चिटे थे इन लोगों को काफी बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया था